तो ए, कुछ ए, महायान धर्म में कुछ आदर है तो अभी सिखा दूंगा थोड़ा सा समझ गया कोई लेकिन ये तो हम पुस्तक के अनुसार उपदेश दे दूंगा और यदि कुछ प्रश्न है तो पूछ लीजिए बनते तो खास क्या सीखना है मेडिटेशन और दक्षण शास्त्र और हम आप योगाचार पे बारे में बताने वाले थे योगाचार हम ठीक है यस yes, बनते yes, तो और कोई कुछ जानता है योगाचार वगैरह क्यों वगैरा यो... योगाचार और दूसरा नाम भी है क्या चिता मात्रता और क्या योगाचार चिता मात्रता हम्म विज्ञाप्ति मात्रता ये सब दूसरा नाम एक ही चीज है हम्म ये मतलब क्या हम्म कि चीट सु, चीट हमारा अनुभव आधार है और इस चित अनुभव अलावे कोई अनुभव नहीं है हु? समझ गया इसलिए चित्ता मात्रता और योगा चार असल योगा ए, ये चित्र समझना के लिए हम सामान्य योगाचार या सिर्फ ए, प्रकार का हु? विज्ञान होता है कौन सा मालूम नहीं छूम चकु विज्ञान और कान विज्ञान और विज्ञान ज्ञान ज्ञान और मनोविज्ञान कौन सा पांच पांच इंद्रिया है हमारे पास कौन पांच अच्छा ध्यान पंच विज्ञान मतलब चक्ु विज्ञान और विज्ञान, जीवाया विज्ञान जीवा, हम्म है ना जिहवा विज्ञान है ना, नाच हम्म तो विज्ञान का आधार क्या है मनोविज्ञान हम्म यदि मनोविज्ञान है नहीं है तो ए, आख कुछ क्रिया है कुछ क्रिया नहीं है, है भी भी ना मनोविज्ञान बिना पांच इंद्रिया कुछ काम नहीं कर सकता है ना समझ गया तो अभी यदि मन बाहर है तो ये विक्षिप मन है है ना क्यों विक्षिप मन बाहर क्योंकि मनो यदि जब तक मनोविज्ञान स्थिर नहीं है तो विज्ञान विज्ञान विज्ञान विज्ञान विज्ञान कभी भी स्थिर नहीं हो सकता है ओ तो नहीं हु? जैसे मनोविज्ञान जैसे ताल दमुताल ताल में अभी अभिधर्म के अनुसार पांच पतंग होता है हुँ? पांच पतंग है ना देख लीजिए पांच पतंग है ए... पत्थर समझ भी नहीं इन इंग्लिश फाइव फाइव स्टोन्स फाइव मानव विज्ञान पर यदि मानव विज्ञान स्थिर नहीं है तो जो पतन खुदता है ऊपर इससे पीछे मनोविज्ञान दौड़ता दर्त, है हुँ? है वो नहीं बंदर बंदर मन है ज्यादातर समय हम सामान्य लोग जो योगाभ्यास नहीं करता हैं तो बंदर मन है बंदर मन क्या है जाता है, है ना यदिज्ञान पर मनसिका है तो मनोविज्ञान आक विज्ञान पीछे जाता है यदि सोता विज्ञान तो सोता विज्ञान पीछे जाता है यदि विज्ञान विज्ञान पीछे तो ऐसा मन स्थिर बनाएगा हम्म स्थिर बनाएगा नहीं नहीं कभी भी स्थिर नहीं बनाएगा हम तो यदि मनोविज्ञान स्थिर है तो आख भी स्थिर होगा सोता भी स्थिर होगा जो पंच इंद्रिया स्थिर बनाएगा यदि मनोविज्ञान स्थिर नहीं है तो पंचा विज्ञान हमारा दोस्त नहीं है हमारा दुश्मन हो सकता है है ना है ओ नहीं हुँ? हम देखते हैं हम्म सब लोग देखता है तो सामान्य जो योग अलग है सामान्य जो बुध परंपरा है तो छह प्रकार का विज्ञान होता है हुँ? पांच विज्ञान और मनोविज्ञान है ना नाम कुछ न्याय पाए तो मोबाइल तो क्या क्या हो रहा है सिक्स टाइप ऑफ विज्ञान वर्षा मैडम करा तुम्हारे आवाज तो, तो अभी ए, विज्ञान ए, अनित्या है और ए, और नित्या है Hmm? अनित्य hmm, तो ए, है, तो यदि विज्ञान का संति कैसे होगा hmm? हम कैसे ए, जो अतीत काल का अनुभव हम कैसे स्मरण कर सकते हैं ये छह विज्ञान सब हैं है हुँ? तो कैसे अतीत अनुभव हम स्मरण करेंगे हम्म ये बहुत बड़ा प्रश्न है हुँ? तुम लोग क्या सोच रहे हैं ये सब अनितिया है हम्म पंचस्क हैं है हम्म आयतन अनितिया हैं हम्म अतार धातु अनितिया है प्रतीत समुदात अनित हैं तो हम कैसे ए, मतलब स्मरण कर सकते हैं जो अतीत काल में था कैसे असंभव है है वो नहीं हम्म तो मन जो अनित है कहां से आता है हम्म चित संतति कैसे होगा ये बुद्ध धर्म में बहुत बड़ा प्रश्न है तर्गवास्वाद के अनुसार ये प्राप्ति अप्राप्ति है यदि अनुभाव है तो प्राप्ति है और ये प्राप्ति ए, मतलब ए, प्राप्ति के वजह से ए, हमारा मन स, संतान है कंटिन्यूएशन है तो तेरहवाद में किस चीज से होता है किस चीज से ये भी होता है लेकिन संयं भी अनित्या है, है ना हाँ तो ए, अतीत संज्ञा हम कैसे स्मरण करेंगे हम्म के अनुसार एक खास चित होता है जिसका नाम भाव है हाँ? मतलब एग्जिस्टेंस है नब हेतु हम्म existence का हेतु ये mind continuity मन का सं, संतान हाँ? है ना यदि मन का संतान नहीं है तो भावा भी नहीं होगा एग्जिस्टेंस भी नहीं हो सकता है क्योंकि एग्जिस्टेंस ये मन का संतान है है ना तो तेरे के अनुसार जो यदि मन क्रिया है तो ये मन की क्रिया उसको चितावीति कहता है चितावीति वीति मतलब रास्ता हुँ? मन का उपयोग ये मन का रास्ता है यदि मन का रास्ता नहीं है तो हम क्या स्मरण करेंगे हम्म तो दो प्रकार का मन होता है कौन सा दो प्रकार का मन पंच विज्ञान मन और मनोविज्ञान मन मनोविज्ञान का आलम्बन मन से आता है पंच विज्ञान का आलंबन कहाँ से आता है बाहर से आता है है ना रूपा बाहर से आता है स्वर्ण बाहर से आता है हम्म है ना स्पर्श बाहर से आता है यदि कोई बाहर आलम्बन नहीं है तो कैसे स्पर्श होगा लेकिन मन का आलम्बन मन से आता है इसलिए हम स्मरण कर सकते हैं क्योंकि आलम्बन मन से आता है है ना कौन सा मन मन जो इनके पास कौंटिन्यूती है ये मन जो कौतीन्यूती का क्रिया करता है तेरे वात में भावंगा उसको कहता है भाव एग्जिस्टेंस अंगा, हेतु बुद्धा धर्म के अनुसार जो भी पदार्थ है जो भी द्रव्य है है तू बिना नहीं उत्पन्न हो सकता है वो नहीं हम्म ठीक है समझ गया सब लोग समझता है कोई प्रश्न आ, नहीं है बनते समझ गए तो हम पहले भव से इधर अभी भव में हम हम कैसे कैसे आ गया हम कैसे आ गया <laughs> मालूम है हम प्रथम हमारा भव में प्रथम मन कौन सा मन है भावांग मन है अंतिम मन जब मन मार जाएंगे ये कौन सा मन मान भावंग मान यदिता उत्पन्न हो जाता है कहां से उत्पन्न हो जाता है भावंग भावंग विज्ञान से है ना समझ गया तो तेरे वर्म के अनुसार ये मन कौंती चित कौती समझना के लिए यह मन का आधार चाहिए ये मन का आधार ये मन का कौंतीन्युति है संतति है ये मन का संतति को कौंती को उसको तेरेवात में भाव कहता है ये सीख नहीं सीख लिया हुँ? सब कुछ अनित यदि मन यदि अनित है तो एक क्षण में उत्पन्न जाता है और एक एक ही क्षण में तो निरोध करता है तो उत्पन्न कहा से निरोध कहाँ तक हम्म ये बहुत बड़ा प्रश्न ये समझना चाहिए यदि हम कुछ सोच रहे हैं तो आलमबन कहा से आता है पहाड़ नहीं था तो जैसे स्वप्न में उत्पन्न हो जाता है तो उत्पन्न होकर फिर चितावी करके फिर वापस हुँ? अपना घर में अपना घर में आता है जाता है इसलिए जो मन जो संतति करता है वह हमारा भाव के हेतु है और भाव के प्रत्या जो हैं ये मतलब मन बीच जो पहाड़े अनुभाव जो हमारे पास है ये मन में जैसे घर में रखा हुआ है तो यदि हम बुधा हो जाएंगे तो हमारा मन के पास कुछ घाघ है वो नहीं <laughs> नहीं पाली भाषा में घाघ के लिए बहुत शब्द होता है एक शब्द जो धमपथ निकालता है ओ का और अगहात का दूसरा नाम जो है बुद्ध का दूसरा नाम जो है ये अनोखा हम्म जब हम अगहात और और बुधा बनाएंगे तब मतलब हमारा मन के पास कोई घाघ नहीं है तो फिर कैसे शुरू करेंगे संतान भी नहीं है घर मन का घर ये, ये मन का संतान है मन का कोंती है है ना समझ गया हुँ? तो मन का कोंती हम क्यों इस जीवन में हम क्यों उत्पन्न हुआ क्योंकि हमारा मन कोंती नीति पास कौन सा नीति संस्कार continuity. संस्कार आयोहन मतलब कर्मत बुधा आयोहन नहीं करता इसलिए नया कर्म भी उत्पन्न नहीं होता है इसलिए मन कोंती तो नहीं है यदि मन कंतीन्युति नहीं है मतलब मन भी नहीं है ये बहुत बड़ा रहस्य है हम्म बहुत बड़ा रहस्य है यदि मन में कंतीन नहीं है कंट्रीति का कारण नहीं है तो मन कहा है यदि हम कुछ नहीं सोचते हैं तो मन कहाँ है इस समय में हुँ? सोच लीजिए <laughs> ये मेडिटेशन है ये महायान में सबसे महत्वपूर्ण मेडिटेशन भी होता है हु? यदि हम कुछ नहीं सोचते हैं किस आलम्बन भी हम मनसिकार नहीं करते हैं तो हमारा मन कहाँ है हुँ? यदि हम स्वप्न में हैं हम बहुत कुछ चीज देखते हैं तो ये जो हम स्वप्न में देखते हैं ये कहां से आता है मन के लिए सब... <laughs> समझना चाहिए ये सोचना चाहिए तो मन और भाव के लिए और जीवन के लिए कंतीन्युति चाहिए यदि कौंटिन्यूती नहीं है तो भावा जीवन और एग्जिस्टेंस कैसे हो सकता है लेकिन फिर भी अभिधर्म के अनुसार पहली अभिधर्म भी महायान धर्म अर्जुन भी हुँ? अच्छा तो ये बातचीत नहीं करना चाहिए हम ये धर्म है ये बहुत धर्म यदि हम ये धर्म नहीं समझ लेंगे तो ये बुद्ध धर्म समझना बहुत मुश्किल है हुँ? ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है उन्हें तो जीवन भाव कर्म और जो भी हैं ये कौतीन पर आधार है यदि मन के कौंतीन नहीं है तो किस चीज का कौंती भी नहीं होगा यदि मन नहीं है कुछ होता है कुछ नहीं होता इसलिए दमपत प्रथम श्लोक क्या है न? मनो मनोपुबंगमा दमा मनो सेता मनो मया न? जो भी आलंबन है जो भी द्रव्य है जो भी वस्तु है सब वस्तु सब आलंबन सब चीज का आलंबन न? मनो मन होता है यदि यह आलंबन नहीं है तो भाव भी नहीं है एग्जिस्टेंस भी नहीं है जीवन भी नहीं है हुँ? है ना कुछ हो सकता है यदि मन नहीं है सोचना ही चाहिए हम्म तो हम्म अध्यात्मिक विद्या मानते हैं तो अध्यात्मिक विद्या जो है ये सब मन के आधार पर होता है यदि मन नहीं है तो क्या कौन सा आध्यात्मिक अध्या, विद्या होगा अध्यात्मिक विद्या जो भी है बुद्ध धर्म में हिंदू धर्म जैन धर्म ये मन आदर पर हम समझ लेंगे मन का विद्या मतलब चित का विद्या विज्ञान का विद्या ये तेरे के अनुसार विज्ञान मन मनस और चित ये पर्याया है एक ही आर्ध है लेकिन योगाचार में एक आरत नहीं है एकी नहीं है, क्योंकि मन बहुत बड़ा रहस्य है मन समझना सबसे कटीन चीज है और हम इस दुनिया में हुँ? बहुत कुछ विचित्र चीज उत्पन्न होता है हमारे मन में है नहीं <laughs> इन दुनिया में बहुत कुछ विचित्र विचार होता है विचित्र विश्लेषण होता है किस चीज से मन से लेकिन असल में हम मन नहीं समझते तो असल योग जो है ये कैसे हम मन को समझ लेंगे क्योंकि मन सब अनुभव सब चीज सब वस्तु सब पदार्थ सब आलम्बन के आधार है यदि मन नहीं है कुछ नहीं है मन है तो बहुत कुछ तो उत्पन्न हो सकता है बहुत विचित्र चीज लेकिन बुद्धा धर्म के अनुसार तो उत्पन्न तो होता है लेकिन कैसे उत्पन्न होता है समझना ही चाहिए नहीं तो हम ए, इस संसार में भ्रमण करता है और हम अध्यात्म विद्या और मुक्ति विद्या से कुछ नहीं समझ लेंगे कैसे मन उत्पन्न हो जाता है? यदि ये हम समझ लेंगे तो हम मेडिटेशन भी समझ लेंगे यदि नहीं समझ लेंगे तो हम मेडिटेशन कैसे समझ लेंगे क्योंकि मेडिटेशन मतलब चित भावना हम्म शरीर भावना भी जरूरी है लेकिन चित्त भावना आदर पर यदि चित भावना नहीं है तो शरीर भावना निरार्थ है क्योंकि चित और शरीर साथ आता है वो नहीं हम्म तो विशु दिमाग के अनुसार हुँ? हमारा ये इस जीवन में हमारा स्थिति कैसे है याद है विशुद्धि मग के अनुसार ब्लाइंटमैन एन द क्रिपल मेरे पास है शब्द का शब्दकोश नहीं है ब्लाइंट मैन मतलब कोई पुद्गल जो कुछ नहीं देख सकता उसको क्या कहते हैं? है ये ये और क्रिपल मतलब जो ए, जो पैर नहीं पास है हुँ? विकलांग विकलांग हुँ? ना देख लीजिए मैं तुम लोग के साथ भी सीख रहा हूँ तुम मेरे साथ भी सीख रहा है ऐसे सिखाने में मजाक मिलता है हुँ? है, है हम हम सब सब लोग को, सब लोग को पसंद करता है, मेरे प्रकाशन, ठीक जी जी कोई भी कुछ नहीं कहता हम्म मैं चाहता हूँ कि तुम लोग के लिए ये तुम लोग प्रोफेशनल नहीं है तो धर्म तो दिलचस्प होना चाहिए मजाक होना चाहिए खुशी होना चाहिए तब हम ठीक से धर्म समझ लेंगे तो इस इसलिए मैं ऐसा धर्म सिखाता हूँ जो बहुत उपयोगी है हु? और जो हमको मजाक और खुशी दे सकता है ना हर्षा धर्म हर्षा होना चाहिए हमारा हमारा स्थिति इस दुनिया में इस संसार में ये दुख है क्योंकि अनित्यता ये दुख है लेकिन अनित्यता से मुख होना सिर्फ एक रास्ता है और ये मन समझना के लिए दूसरा रास्ता नहीं है क्योंकि पन्या प्रज्ञा और मुक्ति मन से आता है बाहर से नहीं है वो नहीं हम्म yes. मुक्ति बाहर से आएगा जरूर बाहर भी बहुत महत्वपूर्ण है यदि हमारे पास बुद्धि है तो बाहर हम भी खुशी बनाएंगे हम भी अच्छा स्थिति बना सकता है यदि बुद्धि नहीं है तो कैसे लेकिन असल में बुध धर्म अध्यात्म अध्यात्मिक विद्या अध्यात्मिक विद्या मतलब मन का विद्या चित्त का विद्या विज्ञान का विद्या हुँ? तो आज हम थोड़ा थोड़ा सा योगाचार वगैरह आदर देंगे योगाचार के अनुसार ना छे विज्ञान होता है आठ कभी कभी सात कभी कभी आठ कभी कभी नौ लेकिन सामान्य आठ विज्ञान होता आठ विज्ञान समझने के लिए ये बहुत मन समझने के लिए और हमारा भाव और एग्जिस्टेंस समझने के लिए ये बहुत उपयोगी है मात्रा मात्रता और विज्ञप्ति मात्रता और, मात और योग ये मतलब ए, सबसे पहले ये मन के विद्या कैसे हम मन समझ लेंगे जिससे हम बुद्धि के साथ मन को उपयोग करेंगे यदि हम बुद्धि के आधार पर मन को इस्तेमाल करेंगे तब हम जीवन में असल खुशी प्राप्ति कर सकते हैं है ना तो ये मन समझने के लिए योगाक्षार परंपरा में ना छह आठ प्रकार का विज्ञान होता है Hmm? ये आज तुम का धर्म है ना सामान्य दूसरा परंपरा मध्यमिक भी सर्वास्थ्यवाद सौतरा सब छे म, छे विज्ञान के कथा करता है लेकिन वी, मन समझने के लिए योगाचार में आठ आठ ये सबसे प्रचालित है इसलिए आज मैं सिर्फ आठ प्रकार का विज्ञान तुम लोग को बता दूंगा ठीक है जी बनते तो विज्ञान इस परंपरा के अनुसार ये सूक्ष्म नहीं है इसलिए छह विज्ञान के द्वारा हम सिर्फ स्थूल आलंबन समझ सकते हैं हुँ? ये इस परंपरा के अनुसार सिर्फ सम्यक संबुधा पूरा पूरी प्रकार से मन को समझ सकता है क्योंकि बुधा का मन जो है बुधा का विज्ञान जो है ये धर्मता है शून्यता है धर्म धातु है इसमें कोई मालूम अध्याशय क्या है कोई अध्याशय नहीं है जैसे दर्पण दर्पण में भी कोई पौतगालिक अध्याशय नहीं है है वो नहीं हम्म दगपन क्या करता है रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन कोई दर्पण में नहीं है हुँ? है वो नहीं बुध मान भी ऐसा है बारह दर्पण जो सब आलंबन सत्या के अनुसार रिफ्लेक्शन कर सकता है हमारे मन के दर्पण पौधगालिक अध्याशा होता है वो नहीं हम्म राज एक चीज पसंद करता है मैं दूसरा चीज पसंद करता है अभी ए, मैं यूरोप में हूँ यूरोप आदमी ऐसा सोचते हैं इंडियन आदमी दूसरा प्रकार से सोच रहा है हु? और कोई जाति भी दूसरा प्रकार से सोच रहा है और ए, चाइनीज भी दूसरा सामाजिक प्रश्न होता है इंडिया में दूसरा सामाजिक प्रश्न होता है सांसारिक प्रश्न अलग अलग होता है यद्यपि दुनिया एक ही है समिक प्रश्न अलग अलग होता है वो नहीं क्योंकि हमारा दर्पण ऑब्जेक्टिव नहीं है हमारा धरपन बराबर सिर्फ सब्जेक्टिव हम्म ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव तुम लोग जानते हैं हम्म पौतगालिक है पौधगालिक मतलब हमारा एजुकेशन इंडिया में जाति और हमारा जो बाप मां जो हम किया हैं, ये अनुसार हम सोच रहे हैं और हमारा मन का दर्पण इस्तेमाल करते हैं इसलिए दर्पण में अध्याश आया है लेकिन असल मन में जो जैसे दर्पण सिर्फ रिफ्लेक्शन करता है कोई अध्याशया नहीं है कोई टेंडेंसी नहीं है हमारे पास टेंडेंसी ये टेंडेंसी कहा से आता है धर्म के अनुसार भवंगा ये मन है जिसमें कोई स्पष्ट आलम्बन नहीं होता है असल में तिर धर्म के अनुसार हमारा इस जीवन का भवंगा के आलंबन ये हमारा ए, पिछले जीवन का अंतिम चितावीति का आलंबन है इसलिए तरह मैं तीस वर्ष बीस वर्ष पंद्रह वर्ष में महायान भिक्षु था बीस वर्ष भी बहुत बार ए, ये ये भिक्षु का काम है हु? जो यदि कोई मृत्यु के संस्थान है तो हम बराबर अभिधर्म पाठ करते हैं बिक्षुलोक आता है अभिधर्म पाठ करता है और परिवार उनको देता है जो कुशल कर्म किया है। जिसे अंतिम उनका मन कुशल होगा यदि उन अंतिम मन कुशल नहीं होगा यदि राख से द्वेष से और अविद्या से उत्पन्न हो जाता है तो ए, ए, दुखी समस्तान में पुनर्जन्म होगा है ना ये बाबा अम्बेदकर ज्यादा कर्म वगैरह तो बातचीत नहीं किया क्योंकि उ, बाबा अम्बेदकर का उद्देश्य है ये सब आबादी को जाति मुक्त होना हुँ? और जाति हिंदू धर्म के अनुसार ये भी मतलब कार्म लेकिन हम जाति से हम जाति के जाति से हेतु से हम नीचा नहीं है और हम ऊंचा नहीं है हम कर्म कर्म की हेतु से वजह से हम नीचा हैं और हम ऊंचा हैं है ना ये बाबा अम्बेदकर आई से कहा है वो नहीं जाति मतलब ये कर्म के बजे से ऊंचा नहीं कर्म के बजे से मतलब जाति खुद किसी को नियंत्रित नहीं कर सकता यदि साधक नहीं है हम नियंत्रित नहीं कर सकता लेकिन कुशल अकुशल हम जरूर नियंत्रित कर सकते हैं और कुशल काम के द्वारा हम ऊंचा हो सकता है हम भी अकुशल धर्म के बारे में वजह से हम हीन होते हैं लेकिन जन्म से नहीं है ना ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है इसलिए बाबा अम्बेडकर काम ज्यादा उल्लेख नहीं किया कहीं से हम एक जाति से दूसरा जाति तक हम जाते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि सबसे पहले सब, सब लोगों चांस कुशल और एजुकेशन और ए, ए, मतलब ए, ए, आ, आ, आहार सब सब लोग के लिए तो चाहिए ये सबसे प्रथम सरकार का जो, जो कर्तव्य ये आबादी को आहार देना आबादी को एजुकेशन देना है ना ये सबसे जरूरी है गरीब आदमी के लिए लेकिन ये मुक्ति के लिए सबसे जरूरी ये मन समझना मन हम समझ लेंगे यदि हमके पास हमारे पास कुछ प्रत्यय है हमको आहार है हमको वस्त्र है हमको कुछ एजुकेशन है यदि नहीं है तो हम कैसा अध्यात्मिक विद्यास सीख लेंगे ये असम्भव है।, है ना इसलिए बुद्धा भगवान जाति जाति कहानी के अनुसार भी पढ़ने जीवन में भी दलित था और ब्राह्मीण रूप में कुछ धर्म सीखा क्योंकि इस समय में सिर्फ ब्राह्मीण के लिए एजुकेशन था हुँ? लेकिन बोधि सत्व को बारा बार इच्छा था जो धर्म है ठीक से सीखना के लिए इसलिए वह ब्राह्मण आवेश करके गुरुकुल प्रवेश किया हुँ? और यद्य नहीं था तो ब्राह्मण आवेश करके लेकिन ये गुरु आविष्कृत किया कि यह ब्राह्मी नहीं है क्योंकि आनंदा उसका उसका साथी तब कुछ मतलब ब्राह्मण भाषा नहीं किया लेकिन कुछ मतलब भाषा किया जो ब्राह्मण नहीं करता है कुछ इसलिए ज्यादा काम वगैरह हम नहीं जानते हैं लेकिन हम हमारे पास शाह है और बुधा श्रद्धा जो है ये कि हम कुशल कर्म की वजह से हम एकी मन में रहते हैं अकुशल कर्म की वजह से हम दुख मन में रहते हैं ये बुध धर्म है हुँ? लेकिन मन बराबर बदलते हैं यद्यपि बदा बराबर बदलता है मन के पास संतति है ये संतति मन का संतति ये हमारा भावा ये हमारा एग्जिस्टेंस हमारा एग्जिस्टेंस मन का संतति से आता है ये समझना चाहिए और मन का संतति हम बदल कर सकते हैं कर्म निश्चित नहीं है कर्म हमारा हेतु प्रत्यय हेतु प्रत्यय बार जाता है तो जो बदल जाता है किस आधार पर बदल जाता है आचार्य हेतु प्रत्यय मतलब क्या है हेतु प्रत्यय मतलब जो जो चीज उत्पन्न होता है उनके पास हेतु और उनका पास प्रत्याया। है पकत्यायातु मतलब पकत्याया और पकत्याय मतलब दूसरा दूसरा दूसरा, दूसरा बहु चीज जैसे वृक्ष का हेतु ये बीजा है लेकिन बीजा है बीजा से कुछ नहीं हो, होगा यदि जमीन नहीं है यदि पानी नहीं है यदि सूरज नहीं है हु? ये पकतिया है लेकिन हैतु ये बीजा है यदि नहीं नहीं है है तो कभी भी कोई वृक्ष और और और हो सकता है ना कपिल तू मुझे मुझे कारण कंडीशन कंडीशन अच्छा प्रीति बहुत धन्यवाद <laughs> तो हमारा हमारा अनुभव है विशुदि मग के अनुसार जैसे अंधा आदमी और निश्चल जो जो नहीं सकता भूल गया फिर हमको बताएं जो नहीं जो पैर नहीं पास है कौन सा आदमी है हम नीर... हम्म लंगड़ा लंगड़ा और विकलांग विकलांग विकलांग विकलम संस्कृत विकलम ओके विकलम तो हमारा संस्थान जो है ये आदमी आदमी और के साथ विकल्प कौन है शरीर है हुँ? यदि मन नहीं है तो आँख क्या देखेगा यदि मन नहीं है तो ए, शरीर कौन सा स्पर्श करेगा हुँ? लेकिन मन भी बिना शरीर विकलम है क्योंकि शरीर ए, मन को ए, ए, मूवमेंट हाँ? मन को चल, चलाता है यदि शरीर मन को नहीं चलाता है तो मन कहा जाएगा हाँ? मन को एनर्जी, चाहिए, है ना? तो एनर्जी ये भी ए, मतलब द्रव्य है ये मानसिक नहीं है पाना भी एनर्जी है हाँ? तो शरीर मन विना बिना कुछ नहीं कर सकता मन शरीर बिना भी कुछ नहीं कर सकता तो ये हमारा समस् मन एनर्जी नहीं है क्या मन एनर्जी कैसे होगा एनर्जी के पास ए, ए, ये आकार है लेकिन मन के पास कोई आकार नहीं है ये मन के रहस्य हैं तो अभी तुम लोग चाहते हैं कि विज्ञावाद सीख लेंगे विज्ञावाद मतलब ये शांति निर्मोचन सूत्र के अनुसार शांति मतलब रहस्य हम्म शांति मतलब भी ग्रंथ जैसे विशुदी मक में प्रथम श्लोक है जो हमारा मन ग्रंथित है तो कौन ये ग्रंथ का निर्मोचन करेगा कौन ग्रंथ का मुक्ति करेगा जो आदमी के पास शीला समाधि और ग्रंथि का सांदिक शांति का निर्मोचन हु? मुक्ति कर सकता है ये एक ही चीज है हमारा मन बहुत बड़ा रहस्य है तो so, रहस्य का निर्मोचन ये रहस्य का सोल्यूशन mm, सिर्फ हम mm, शिला समाधि प्रज्ञा के द्वारा कर सकते हैं लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रज्ञा है यदि क्योंकि जब हम बुद्धा होंगे तो हमारा मन दर्पण हमारे पास कोई पौधगालिक आद्याश नहीं है तो दूसरा दुखी श्रेष्ठी के अनुसार हम मन इस्तेमाल करते हैं हमारा बुधा के पास अपना मन नहीं है वह मन उसका मन आ, कुछ करता है हम हम लोग की वजह से इसलिए जब बुधा भगवान मुक्ति प्राप्ति मिला वह सोचा की हम मूर्ख सृष्टि वा संस्थान जो प्राप्त की हम नहीं समझ लेंगे असंभव है तब ब्राह्म सहमपति ने उनको उत्तेजित की कि ये कोई आदमी बुद्धिमान है जो धर्म समझ लेगा इसलिए बुद्धि से पन्या से ये सब चीज का मुक्ति क्रम के आधार है यदि बुद्धि नहीं है यदि पन्या नहीं है तो हम कभी भी जैसे मन मुक्त होगा हम कभी भी नहीं समझ लेंगे तो बुद्ध धर्म में तीन प्रकार का पन्या होता है सुतमया पन्या चिंतामया पं समाधि माया पन्या, पन्या, पन्या और अथांगिक मार्ग भी पन्या से शुरू करता है समाधि समा समकपो यदि समाधिति समा संकपो नहीं है यदि बुद्धि नहीं है यदि पं नहीं है तो ये मुक्ति क्रम असंभव है मुक्ति क्रम पंया से आता है पं का आधार पर है तो इसलिए योगाचार क्या है योगाचार ये विद्या है कैसे हम मन समझ लेंगे यदि हम मन समझ लेंगे हम सब कुछ समझ लेंगे क्योंकि जो भी आलम्बन हमारा अनुभाव में होता है ये मन का आलम्बन है दूसरा आलम्बन नहीं हो सकता दूसरा दुस, चीज नहीं हो सकता यदि ये हम समझ लेंगे तो ये ही योगाचार दर्शन चीता मात्रता दर्शन हुँ? मतलब पन्या समझने के लिए हमको चाहिए समझना कि ये जो भी अनुभव हम करता है उसका आधार मन है दूसरा आधार नहीं है इसलिए जैसे हमारा संस्थान इस संसार में कौन सा संस्थान है बुद्ध धर्म के अनुसार जैसे स्वप्न में आलम्बन आते हैं और मन से उत्पन्न होता है और मन में फिर निरोध करते हैं क्योंकि हम मन नहीं समझते हैं इसलिए हम ए, मतलब संस्कार आयोहन करते हैं संस्कार आयोहन करने से हम तो इस संसार में फसल है अभी महायान में बोधिसत्व आदर्श महायान में बोधिसत्व आदर्श होता है तेरवा दग और शरावक दग कौन सा आदर्श आदर्श अराहत भी मुक्ति प्राप्त की है लेकिन संपूर्ण मुक्ति नहीं है महायान के अनुसार संपूर्ण मुक्ति मतलब ए, मन एक एक मान सब चीज जो होता है ये एक मान के आधार पर होता है हुँ? ये एक मान वा भी अनित्या है लेकिन वा भी बारह रहस्य है यदि सिर्फ अनित्या है तो हम कभी भी मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकते क्योंकि यह उच्छेदावाद है ना यदि मन सिर्फ अनित्य है यह उछेदावाद कोई कौती नहीं है कोई समता नहीं है कोई भाव भी नहीं हो सकता तो पुनर भाव भी नहीं हो सकता हम्म है वो नहीं तो इस मन समझने के लिए इस परंपरा में न केवल छह प्रकार का विज्ञान होता है आठ प्रकार का विज्ञान. और जैसे तेरवा धर्म भव भवंग होता है मतलब भाव संतान समझने के लिए ये महायान में उसको आलाया कहता है हम आलाया जैसे हिमा का आलाया हिमा है हमारा मन का आलाया ये क्या है मतलब घर बोल रहे हैं आप हम्म ये चित है चित ये अताई उसको आल, उसको आलाया है आलाया में हमारा जो भी पूर, पूर्व जन्म का अनुभव जो है आलाया में बीच के रूप में उपस्थित है बीच के रूप में और बीच का आयुहन ये कर्म है ए, कर्म से फिर आलम्बन उत्पन्न होता है आलाय भी उत्पन्न होता चिनौती चिता मतलब चिनौती इति चित चिन्हौती मतलब एकत्रित करना हमारे अनुभव एकत्रित करने का जो विज्ञान है उसको आलाया कहता है तो द्रव्य उत्पन्न हेतु भी होता है यह भी पहले अनुभव हेतु होता है हु? और भी हमारे इधर जो विचार उत्पन्न होता है इसका भी हेतु तीन प्रकार का है हम हम बात में लेकिन हम ये भावंगा और आलाया ये कुशल नहीं है अकुशल नहीं है ये अव्याकृत है ये न... मतलब ये विपा का चित है विपाक का मारू विपा का चित रिजल्ट है ना इसलिए क्योंकि विपाक है इसलिए इसमें भी कुशल धर्म का बीज होता है अकुशल धर्म का बीज होता है सब जो हमारा अनुभव का बीज है इसमें है लेकिन जब तक हम सिर्फ छह छियसनेस छह विज्ञान इस्तेमाल करता है तो छह विज्ञान के पास अध्याशाया है बौतकालिक है, हम ऑब्जेक्टिव रूप से नहीं देख सकते हैं क्योंकि जब मैं कुछ स्मरण करता है स्मरण करना यह भी सोचना है असल में सोचना यह भी स्मरण करता स्मगन ये अः संज्ञा जैसे प्रीति ने कहा कि स्मरण क्रम यह अः संज्ञा से विज्ञान होता है के अनुसार ये में है स्मरण से और संज्ञा से विज्ञान उत्पन्न होता है विज्ञान मतलब डिफरेंशिएशन मतलब विकल्प विकल्पा डिफरेंशिएशन से विज्ञान से वी मतलब डिफरेंट अलग अलग जैसे विपशियाना मींस अलग अलग देखना डिफरेंशिएट देखना तो ये विज्ञान में ये पौधगालिक अध्याशय होता है ये पौधगालिक अध्याशय किस चीज से होता है ये मनस से होता है मनयत इति मनस मनस मतलब ये विचार है यदि हमारे पास विचार है तो हमारे पास भी है है विज्ञान है। और संज्ञा विज्ञान के द्वारा हम सब चीज एकत्रित करते हैं बुद्धि इस्तेमाल करते हैं तो ये इस बात के प्रकाशन के अनुसार इसे पन्या होता है जैसे छोटा छोटा बच्चा रास्ते पर एक रुपया देखता है ये संज्ञा है वह जानता है कि एक रुपया ये बहुत उपयोगी है तो एक रुपया लेकर माताजी को देता है माताजी देखती हैं। ओ ये एक रुपया है तो तुरंत जानती है ये मैं या या चीज खरीद सकता हूं इसका मूल्य क्या है लेकिन ठीक से नहीं जानती है असल कितना मूल्य है बात में ये रजता ये सिल्वर पैसा था हा? तो कितना इसमें असल सिल्वर है रजता है कितना इसमें दूसरा चीज होता है ये माता जी नहीं जानती इसलिए माता जी ए, ए, मतलब कोई न, कोई न के पास तो कोई ना ये विश्लेषण करता है इसमें इतना सिलवा है इतना आयरन है इतना दूसरा चीज है तो असल मूल्य यही है तो ये पन्या है हुँ? तो पन्या मतलब बुद्धि के अनुसार का विश्लेषण लेकिन महायान में ये अर्थ बदल जाता है असल पन्या ना विकल्प से आता है निर्विकल्प से आता है विकल्प मतलब विश्लेषण अलग अलग लेकिन असल पं महायान के अनुसार जो भी विश्लेषण होता है जो भी द्रव्य अलग अलग होता है हुँ? सत्या नवी जो सत्य जो है ये रहस्य है ये मन का है इसलिए ये विज्ञानवाद जो सूत्रा जो है आदर विज्ञानवाद का आदर ये शांति निर्मोचन मन का रहस्य समझना ये योग है इसलिए योग अचार यदि हम मन के रहस्य समझ लेंगे हम समझ लेंगे कि असल में धर्म एक ही है दो धर्म जैसे चतु सत्या और परमार्थ सत्य और समृद्धि सत्य और चेतासिक सत्य चीता सत्य निर्वाण सत्य रूप सत्य बहुत परमार्थ होता है श्राव का धर्म है महायान धर्म ये अद्वैत धर्म असल में पं असल पन्या के आलंबन सिर्फ एक ही है जो विश्लेषण होता है विश्लेषण बहुत जरूरी है जो विकल्प होता है ये सिर्फ निर्विकल्प ज्ञान उपाय है हुँ? ये अद्वैत धर्म है क्यों योगाचार के अनुसार क्योंकि जो भी हम अनुभाव करते हैं हम सिर्फ मन के आधार पर यदि मन नहीं है कोई भी अनुभव नहीं है कोई भी द्रव्य नहीं है कोई भी रूप नहीं हो सकता कोई भी आकार नहीं हो सकता कोई भी संज्ञा नहीं हो सकता कोई भी आ, वेदना नहीं हो सकता कोई भी संस्कार नहीं हो सकता कोई भी चेतना नहीं हो सकता कोई भी विश्लेषण नहीं हो सकता तो ये मन जो हमारा अनुभाव का आधार है ये मन उसको महायान परम्परा में आलाया जैसे हिमालय में हिमा हिमालय हिमा का घाग हमारा जो भी अनुभव का घर ये आलाया है आलाया में भावा है भावा का अंगा ये आलाया है एक ही मतलब क्रिया जैसे भावंगा मतलब संतति संतति मतलब भावा संतति बिना कोई भाव नहीं हो सकता इस परंपरा में ये हमारा अनुभव के आधार ये आलाया है इस आल में हम घर कहते हैं ये हमारा घर है यदि हम बुधा सम्यक संबुदा होंगे तो ये दर्पण होगा महादर्पण अनंत दर्पण जो द्रव्य जो आलम्बन जो वस्तु सिर्फ रिफ्लेक्ट करता है सत्य के अनुसार इसलिए मन रहस्य है मन मुक्ति के आधार मन भी संसार के आधार हम मन जो भी अनुभव है उसका आधार सिर्फ एक हो सकता है दूसरा आदर नहीं है हम श्रेष्ठता को नहीं मानता है। यदि हम बुधा दर मानते हैं तो श्रेष्ठता श्रेष्ठता और प्रतीत या साथ नहीं हो सकता श्रेष्ठता मतलब जो भी वस्तु है जो भी अनुभव है जो भी द्रव्य है ये मन का आधार मन लेकिन रहस्य है क्योंकि मन हमारे मन में भी संसार है भी निर्वाण है निर्वाण होना ही चाहिए यदि सिर्फ समसार है मन के आधार पर तब यह उचेदवाद कोई संतान नहीं है क्योंकि संसार ये अनित्या है अनित्या दुखा है दुखा अनाता है तो इस अलावे आलाया हमारा मन ये हमारा घर है इस घर में भी संसार होता है भी निर्वाण होता है निर्वाण प्राप्त के लिए हमको सही विश्लेषण के द्वारा क्या प्राप्त करना चाहिए निर्विकल्प ज्ञान निर्विकल्प ज्ञान मतलब ना अलग अलग अलग अलग करना लेकिन साथ एक ही सत्या में करना है, ये है क्या ये निर्वाण है निर्वाण जो अद्वैत रूप से दिखना मतलब शून्यता मतलब अथाता और तथागता हमारा गुरु जो है ये असल मन है तथा ये असल मन है और बुद्ध भगवान है असल मन में आता है इसलिए उसको तथा आगता कहता है और असल मन में जाता है इसलिए तथागता ये असल बुधा तो आज मैं बहुत कुछ कहा थोड़ा सा आधार है विज्ञानवान समझने के लिए क्योंकि विज्ञान समझना के लिए मतलब मन रहस्य समझना और मन रहस्य यदि हम समझ लेंगे ये असल बोधी है दूसरा बोधि नहीं है हमारा असल जो मन है कोई असल धार भी नहीं हो सकता असल धार ये सिर्फ सांसारिक मन जो निर्वाण मन जो है कोई धार नहीं है लेकिन भी अस्थि नहीं है भी नास्ती नहीं है भी है हम नहीं कह सकते हैं नहीं है हम भी नहीं का सकते हैं इसलिए हमको पन्या के द्वारा श्रोतमया पन्या चिंतमया पं समादे माया पन्या हम सीधा अनुभव हमको सीधा अनुभव करना चाहिए यह सीधा अनुभव करना के लिए हमको एक सत्य उपदेश चाहिए एक सत्य मतलब तथा तत्य तथा तत्या ये बुधा भगवान का सत्या है हम्म अद्वैत सत्या है ये ए, थोड़ा सा महायान के आधार अद्वैत धर्म के आधार मैं ठीक से नहीं मतलब समर्थ नहीं हूँ ठीक से प्रकाशन करना लेकिन आप लोगों को उत्तेजित कर सकता हूँ बात में ठीक से पढ़ लीजिए सोच लीजिए और हम समाधि में हम, हम समाधि में अनुभव करेंगे क्या मतलब है क्या हमारा असल घर है जो घर नहीं है इसलिए ये महायान धर्म हम न केवल विकल्प से अलग अलग करने से समझना चाहिए लेकिन सब अलग करना सिर्फ एक धर्म पर जो अलग अलग से मुक्त है समझना चाहिए और ये एक धर्म जो जो अलग अलग से करना मुक्त है उसको महायान में तथ्यता और शून्यता कहता है ये सब चीज का आधार है ये भी मन का रहस्य है ओके okay, आज हो गया मेरे पास और दूसरा yes, थैंक थैंक यू थैंक यू जी जी आप well, लोग बहुत सब बंते जी माइंड इज वेरी क्रिटिकल एंड वेरी Uh, समझने के लिए बहुत डिफिकल्ट है आपने जितना बताया ना उससे तो लगता है कि बहुत बहुत पीछे है अभी तक बहुत कुछ समझने का बाकी है ना तो इसलिए हमारा मतलब खुशी हारिश तो सीखने से मिलेंगे तो ये जोन धर्म जो है ये संपूर्ण कभी भी नहीं होगा यदि हम स्पष्ट नहीं होगा कैसे से होना कैसे से प्रत्येक होना कहीं कैसे सम्यक सम्बुद होना ए ये, ए, महायान में तो मिलता है धर्म संपूर्ण ढंग से नहीं मिलेंगे इसलिए महायान धर्म बहुत महत्वपूर्ण है सिर्फ महायान धर्म में मतलब प्रकाशन होता है कैसे हम बोधि मार्ग के द्वारा संपूर्ण मतलब मतलब सम्यक मतलब सब बोधिबोधिप्रेष्ठी के साथ हुँ? मिलेंगे ये सिर्फ हमको मिलना होगा यदि हमारा मन का रहस्य उजागर करना हो जा, उजागर, उजागर करना हु? मन का रहस्य उजागर करनागर करना इसलिए हमको झगड़ना चाहिए झगड़ना चाहिए कैसे हम अगहत फल मिलेंगे कैसे हम प्रत्येक बुधा फल मिलेंगे कैसे हम सम्यक सम्बुद मिलेंगे हुँ? ये ये ऐसा धर्म ज्ञान संपूर्ण होगा नहीं तो सिर्फ एक हल्का है ना उतला <laughs> ओके दोस्त अगले रविवार यदि मुझे फुर्सत मिले अच्छा है कि जगू होगा लेकिन थोड़ा जल्दी कम से पंद्रह मिनट बराबर तो हम इसे थोड़ा जल्दी चालू करना जल्दी भेद करेंगे तो यदि कुछ रचना है हुँ? तो सब लोग को मतलब मौका मिलेगा पूछना ये ए, समझना के लिए ए, समाया चाहिए सोचना चाहिए हुँ? ये ए, इतना सरल नहीं है लेकिन बहुत उपयोगी है तो यदि यदि बुद्धा धर्म सीखना है तो ठीक से सीखना ये योगा क्षार में बहुत स्पष्ट होता है कैसे आराहत होना कैसे से अहत होना कैसे mm. होना, mm. okay. तो हम हम से होना हम तब हम ठीक से बुद्धा धर्म समझ लेंगे mm. और यदि तो हम ठीक से बुद्धा धर्म समझ लेंगे हम भी ठीक से सिखा देंगे बनते हैं सबसे पहले हम लोगों को माइंड मींस कंसंट्रेशन के लिए आप क्योंकि माइंड कंसंट्रेशन बिल्कुल नहीं है ये इसलिए ये जेतावन में हुँ? जेतावन में कुछ दस दिन का कोर्स करेंगे सिर्फ हाँ, सम अभी ये शांति निर्मोचन सूत्र आधार पर मैं बताऊंगा कैसे हुँ? हुँ. बीर धंग से क्षमता समझना ये तरह में गंभीर धर्म गंभीर क्षमता धर्म नहीं है हुँ. क्योंकि समता और पन्या अलग अलग है इस संप्रदायम हाँ. अद्वैत संप्रदाय में अलग अलग नहीं है अलग अलग हैं, सिर्फ साथ समझने के लिए तो ये असल असलन है असल समाधि है हुँ? ओके बात में बातचीत करेंगे तो अभी पुण्य परिणाम एता वता चमे संभतम पुण्य संपदम सभ्य देवा अनुमोदन तुम सब संपत्ति से एता वता च संपदां संपदां वता सत्ता मे द मेरिट ऑफ़ धर्म स्प्रेड टू ऑल बीइंग्स सो दैट वी द स्टेट ऑफ़ परफेक्ट रियलाइजेशन कैसे हिंदी में कहूंगा ये धर्म के पुण्य के आदर पर है कि सब श्रेष्ठ संपूर्ण मुक्ति प्राप्त होंगे हम्म ये सही हिंदी है ओके <laughs> प्रीति okay, बाय बाय देखो हमारे इधर बगल देख लो कितना सुंदर इधर जंगल में रहता हूँ सिर्फ जानवर आता है इधर और मोनिका मेरी साथी मुझे मदद करती है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है मैं एक से मतलब जिंदगी हम कर सकता इधर ओके तो दर्शनाया अगले हफ्ते फिर मिलेंगे रविवार जी जी बने जी बनते संधि निर्मोचन सूत्र पर संधि निर्मोचन सूत्र लेकिन कुछ आधार चाहिए यदि मैं तुरंत सूत्र बताऊंगा तो थोड़ा ये मतलब स्पष्ट नहीं होगा क्या चित है क्या मानस है क्या विज्ञान है बराबर इसलिए पहले मैं थोड़ा ये चाबी शब्द बताऊंगा ओके ठीक है समझ गए धन्यवाद Okay sadu sadu sadu bye